सारा का सारा कट जाता है इसलिए एक सनातन धर्मी पंडित को ये सिद्ध करना पड़ता है कि पूर्व जन्म के अनुसार जाति होती हैं केवल जाति का प्रश्न नहीं है उसके साथ तो हजार सवाल जुड़े हुए हैं तो ये तो आपको धर्म-धर्म की व्यवस्था में कितना सोच विचार करना पड़ता है उसका एक महीना बताया तो जग ये बात श्रुति में आई है तद्जई है रमणीय चरण अभ्यास यद रमणियाम योनिम योनिम आपदेरन जिनकी आचरण पवित्र होते हैं उनको पवित्र जोनि की प्राप्ति होती है ब्राह्मण जोनिम बा क्षत्रिय जोनिम वा वैश्य जोनिम बा तद्जय कपूय चरणा अभ्यासो ये कपूयाम जो निम्ब आप स्व जो निम्बा शूकर जो तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अन्यथानुपत्ति रूप प्रमाण के द्वारा इसको अन्यथा अन्यथानुपत्ति बोलते हैं वो ये बड़ा भयंकर दार्शनिक विचार है बोला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 तुम्हारा जर से क्या हुआ एक कसाई की गाय भर गई अब वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा गाय महात्मा के सामने से निकली देख लिया उधर गई अब जंगल में ढूंढता हुआ कसाई आया महात्मा जी हमारी गाय इधर गई उसको तो मारना था महात्मा जी बड़े सत्यनिष्ठ होने तो कह दिया कि हाँ इधर गई है। कसाई ने जाकर गाय पकड़ ली नारायण और ले जाके गाय को मार डाला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 झूठ सत्य बोलना धर्म नहीं है झूठ न बोलना धर्म है लोग दोनों में फर्क पड़ गया सत्य बोलने ये नहीं कि पत्नी के साथ जो बातचीत हुई रात में वो अपनी माता को ज्यो की त्यों बता दी जाए ये धर्म है क्या हा? सत्य बोलना धर्म नहीं है झूठ बोलना जो है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 कभी कभी प्रणाम करना धर्म नहीं होता जैसे आदमी चल रहा हो जिसको प्रणाम करना है ना वो चल रहा हो तो पांव छू के प्रणाम कभी नहीं करना हो, होगा अच्छा और वो दातुन कर रहा होता और प्रणाम नहीं करना भोजन कर रहा होता का प्रणाम नहीं करना स्नान कर रहा होता प्रणाम देव है गुरु लेटा हुआ हो मुर्दे की स्थिति में हो तो को तो प्रणाम किया जाता है जिंदा को नहीं किया जाता उसमें भाव बिगड़ जाता है तो उसमें भाव दुष्ट लेते हुए को प्रणाम करना भाव दुष्ट अच्छा शौच लघु शंका कर रहा हो तब तो प्रणाम नहीं करना अब ये बात प्राकृत स्थिति से थोड़ी मिलाई जाती है ये देखो प्रणाम करना है हम एक एक बात को आपको अलग अलग अगर बता में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 गृहस्थाश्रम में उचित है और वही ब्रह्मचर्याश्रम संन्यास आश्रम में बानप्रस्थाश्रम में उचित नहीं है तो ये सब व्यवस्था बदलती रहती है क्या इस बात को ठीक ठीक जो लोग समझते हैं ना तो कोई कोई बोलते हैं कि नहीं धर्मा धर्म तो नहीं पच्चीस तत्व तो है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 एक दिन एक मिनिस्टर बैठे हुए थे तो किसी संस्था के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर चले तो बोले ये रख दो ये रख दो ये रख दो पांच चार बात बोले गए तो हमने कहा भाई पांच चार बात का कोई आधार भी तो चाहिए ना नहीं तो फिर आगे चल के गिनती दस हो जाएगी आठ हो जाएगी आगे चल के गिनती पंद्रह हो जाएगी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 अब देखो 25 की गणना आपको सुनाता हूं पहले के तो आप इसको उधर से मत गिनना इधर से गिनना शुरू काम करने के लिए पांच इंद्रिया आपने शरीर में है माने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 इसमें पांच पांच ज्यादा हुआ ना देखो पांच विषय हो गए पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय अब इसमें पांच प्राण और इसमें पंच तन मात्रा ये सब पांच पांच ज्यादा हो गए ना तो पंच पंच ज्यादा होने से इसको परपंच बोल दिया ये मुनियों ने प्रपंच रचा है ये प्रपंच है प्रपंच विस्तार प्रकृति का विस्तार पांच का विस्तार इसको प्रपंच बोलते हैं प्रपंच बोले यही तत्व है बोले अब ये प्रश्न हुआ इस देखो तो भाई तत्व की कल्पना तब होती है जब वो अतत्व का व्यावरतक हो आ, आ, आ। जितने विशेषण होते हैं वो अपने विरोधी के व्यावरतक होते हैं ये तुमने जो इतना विस्तार बताया सृष्टि का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 प्रकृति का नियमता ये ईश्वर भी बड़ा विलक्षण है हो तो क्योंकि सृष्टि में सर्वत्र रचना कौशल देखने में आता है अचिंत्य रचना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 क्या बढ़िया बना रहा है मोर का शरीर देखो कोयल की आवाज देखो मयूराश चित्रता देना हंसों में हंसों की धवलता देखो धवलिमा श्वेतिमा हंस में श्वेतिमा कहा से आई हरितिमा तोते में हरितिमा हंस चित्र विचित्र अच्छा एक बात और ये जो अणुओं की गति भी तो व्यवस्थित मिलती है ना अच्छा उनको तोड़ने का परिणाम भी सुनिश्चित होता है और जुड़ने का परिणाम भी सुनिश्चित होता है क्यों जी इतनी गणित के अनुसार सृष्टि बनाना जिसके नियम को हम पकड़ सकें इतने नियम के अनुसार सृष्टि को बनाना ये बिना ईश्वर के कैसे हो सकता है तो अचिंत्य रचना अनुपत्ति अचिंत्य रचना बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकती संपूर्ण विश्व का नियमन जो है वो एक बुद्धिमान पुरुष शक्तिशाली या ईश्वर्धशाली जगत के मूल में ना हो तो कैसे हो बले उसका नाम अलग अलग रखो ना देखो ईसाई लोग भी उसका एक नाम रखते हैं जगत का सर्जन हार है ना सर्जन हार मुसलमान लोग भी उसका एक नाम रखते हैं तो बोले छब्बीसवा है क्योंकि जितना कार्य होता है वो कर्ता के प्रयत्न से होता है जैसे खड़ा बनता है तो कुमार के प्रयत्न से प्रयोजनीय जो वस्तु होती है वो कर्ता प्रयोजन के अनुसार बनाता है ये बात सृष्टि में सर्वत्र देखने में आती है तो देखो स्त्री जब स्त्री बनाई गई होगी और पुरुष जब पुरुष बनाया गया होगा तो दोनों के शरीर की रचना में प्रयोजन दृष्टिगोचर होता है कि नहीं और सब बात को छोड़ दो स्त्री का शरीर एक विशेष प्रकार का बनाना और पुरुष का शरीर एक विशेष प्रकार का बनाना किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह भेद हुआ है कि बिना प्रयोजन ही के भेद हो गया है ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है भाई जिसकी आंख में नाराज धूल न पड़ी हो वो देख सकता है इस बात को कि प्रयोजनानुसार अमुक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अमुक प्रकार की सृष्टि की गई है ये देखो हाथ बीच में से क्यों मुड़ते हैं है इसका कुछ प्रयोजन है कि नहीं है अगर ये बीच में से हाथ न मुड़ते तो क्या मजा आता है भोजन कर सकते आप नहीं कर सकते बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन मालूम पड़ता है वो। कहते हैं एक राजा ने दो पांच बैठा दी दोनों में पत्थर पड़ गया बोले भाई देखो सब के हाथ में एक एक लकड़ी बांध दे यहां से लेके यहाँ तक हाथ सीधा रहेगा और खूब लड्डू पूरी हलवा मालपुआ पूर, सब अच्छा, फरसा गया और राजा ने हुकुम दिया कि खाओ अब तो सब महाराज नौजवान नौजवान थे वहां हाथ से उठावे है ना और मुंह मिलाने की कोशिश करें तो जावे नहीं मुंह में सब जवान थे वहां बुढा कोई एक बुढा था उसने कहा अरे मूर्खो ऐसे तुम लोग थोड़ी खा सकोगे अपने हाथ से उठाओ और दूसरे के मुंह में डालो देखो सबका पेट भर जाएगा ये बुद्धे की बुद्धि है अब ऐसा ही हुआ अपने पत्थर पर से अपने हाथ से उठावे और अपने मुंह में ना डाले सामने वाले के मुंह में डाले किसी का जूठा भी नहीं किसी को खाना पड़ा हो है तो ना उनको वो खिला रहे हैं उनको वो खिला रहे हैं उनको ये खिला रहे हैं और देखो ये प्रयोजन अगर ये हाँ कि पर अगर हाथ झुकता नहीं तो फिर अच्छा उंगली अगर टेढ़ी ना होती समझते है? अगर पाँव घुटना टेढ़ा ना होता तो आप बैठ सकते क्या खड़ा ही रहना पड़ता बिल्कुल या पांव फैलाए रहना पड़ता कमर से न झुकता तो पाचन ना होता तो मल न निकलता तो है ना खाने के लिए मुंह न होता तो अरे आपको क्या सुनावे है हमको एक बड़े वैज्ञानिक ने बताई बात कि ये जो धरती है ना धरती अगर जितनी दूरी पर है सूर्य से जिस दूरी पर घूमती है उससे दो फुट अगर और पास होती सूर्य के दो फुट सिर्फ तो क्या परिणाम निकलता है? उसने गणित से बताया हो कि इसका क्या परिणाम निकलता न ऐसा दिन होता न ऐसी रात होती ये ऋतु का विभाग बिल्कुल नहीं होता और गर्मी इतनी ज्यादा होती कि इस तापमान में रहने वाले जीव रह नहीं सकते एक ने बताया हमको उसी ने बताया और चंद्रमा अगर धरती से थोड़ा और पास होता तो क्या होता है